अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रथम प्रश्न तथा तो उसके उत्तरात्मक प्रथम प्रकरण के नवम कंडिका का विचार कल हो चुका है दशम कंडिका का विचार आज प्रारंभ होना है ये बताया गया था कि प्रजापति ने रई प्राण मिथुन का निर्माण इस उद्देश्य से किया कि ये मुझे अपेक्षित अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करेंगे तो कैसे मिथुन से निर्माण होता है अनेकों प्रकार की प्रजा का इसे स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया कि मिथुन निर्वर्तिय है काल और उस काल से मिथुन निर्वर्त्य संवत्सरात्मक काल से निर्माण होता है समस्त संसार का इसलिए कहा जाता है जनियानाम जनको काल आश्रयो मत कि काल जितने भी जन्य ने कार्य हैं उन सब के प्रति कारण है तो प्रजापति के प्रथम कार्य मिथुन का जो कार्य है संवत्सरात्मक काल उसके द्वारा रई प्राण शब्दित चंद्र आदित्य निर्वर्तक बन जाते हैं सबके इसे दिखाने के लिए यह कहा गया कि जो वर्णाश्रम अभिमानी शास्त्राधिकारी मनुष्य है वे इसी संवत्मक काल के अंदर रह करके अपने अपने वर्णाश्रम विहित तो केवल कर्म का इष्टपूर्त दत्तात्मक कर्म का अनुष्ठान करके जो चंद्र लोक है चंद्रलोक शब्दित तो स्वर्गलोक है उसके निर्वर्तक बन जाते हैं तो इस प्रकार ये फिर इष्टपूर्तदत्त कर्म के अनुष्ठान के माध्यम से इसी संवत्सरात्मक काल के अवयव अवयविशेष दक्षिणायन से वे चले जाते हैं स्वर्गलोक ते चंद्रमसम एवं अभिजयंते इस वाक्य से बताया गया था कि चांद्रमस लोक को प्राप्त करता है और उनकी पुनरावृत्ति होती है केवल कर्म का फल इसी कल्प में कई बार पुनरावृत्ति है मृत्यु लोक की अपेक्षा थोड़ा स्थायी स्वर्गलोक होने पर भी ब्रह्मलोक की दृष्टि से वह है। और उस उसवर्गलोक को केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले प्राप्त करके इसी कल्प में जब स्वर्ग में निवास का हेतुभूत इष्ट पूर्त दत्त कर्म भोग करके क्षीण हो जाता है तो वापस आ जाते पुनरावर्तन ते और इसे ही कहा गया ये चंद्र लोक दक्षिणायन मार्ग को रई कहा गया ये जो रई प्राण अंतपाती रई प्राण रूप जो मिथुन है उस मिथुन अंतपाती रई है वह रई है इष्टपूर्त दत्त कर्म के फल से फल रूप इन कर्मों का फल रूप है इस प्रकार ये प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन अंतपाती रई का स्वरूप स्पष्ट करके अब जो मिथुन अंतपाति आदित्य है शब्दित उसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए संवत्सर द्वारा उसका भी कैसे निर्वर्तक शास्त्राधिकारी मनुष्य रूप प्रजापति बनता है इसे कहा जा रहा है अथ उत्तरेण इत्यादि से तो दशम कंडिका का उच्चारण कर कर्ल अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य आत्माष्य आदिम जयंते आयतनम् न पुनरावर्तन्ते इत्येश तस्रावर्त निरोध श्लोक थ उत्तरेण यहाँ पर अथ शब्द जो दशम कंडिका के प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त है वो है मार्गान्तर का आरंभ सूचक एक मार्ग बताया दक्षिणायन मार्ग पुनरावृत्ति का हेतु होता स्वर्ग लोग पहुंचाने वाला और उससे भिन्न जिस मार्ग से जाने के बाद इस कल्प में पुनरावृत्ति नहीं होती वो है उत्तरायण मार्ग और उसके आरंभार्थक अथ शब्द का प्रयोग इस कंडिका के प्रारंभ में है ये बताता है उत्तरायण मार्ग का प्रारंभ किया जा रहा है दक्षिणायन मार्ग से पुनरावृत्ति से ग्रस्त स्वर्गलोक की चांद्रमस तो की प्राप्ति बताई गई अब उत्तरायण मार्ग से पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई जा रही है तो अथ उत्तरे मार्गेण ऊपर से अध्यार कर लेना तो उत्तरेण मार्गेण जो उस वाक्य में अंतिम दो पद है आदित्यम अभिजयन्ते उसके साथ अन्वय है उत्तरेण पद का तो उत्तरेण आदित्यम अभिजयन्ते अभिजयन्ते का अर्थ है प्राप्त प्राप्त करते हैं उत्तरायन मार्ग से आदित्य को प्राप्त करते हैं आदित्य हैं जो प्रजापति का प्रथम कार्य है मिथुन रई प्राणात्मक उसमें उस मिथुन का एक अंश मिथुनात्मक प्रजापति का एक अंश प्राण शब्दित वो है आदित्य मिथुनात्मक प्रजापति के रई रूप अंश को प्राप्त कराने वाला है दक्षिणायन मार्ग मिथुनात्मक प्रजापति के प्राणात्मक अंश की उपलब्धि कराने वाला है उत्तरायण मार्ग इसलिए कहा कि आदित्यम उत्तरे इसमें आदित्यम से लेना मिथुन प्राण मिथुन अंत पाति प्राणम अभिजयंत प्राप्व तो उत्तरायण मार्ग में प्रवेश किसका होगा कहते हैं इन साधनों से संपन्न जो शास्त्राधिकारी है उनका इस शरीर से निकलने के बाद उत्तरायण मार्ग में प्रवेश होता है उत्तरायण मार्ग से वे आदित्य को प्राप्त करते हैं वे साधन कौन से जिन साधनों से संपन्न साधक उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करते हैं तो वे साधन बताए जा रहे हैं तपसा तो तप है अंतर बाह्य इंद्रियों का निग्रह रूप तप इंद्रिय जय रूप तप तो संयमित बाह्य इंद्रिया तथा अंतर इंद्रिय जिनकी है यानी शम दम से संपन्न है और ब्रह्मचर्य तो गुरुकुल वासादि रूप जो ब्रह्मचर्य है उस ब्रह्मचर्य से और श्रद्धया श्रद्धा है आस्तिक के बुद्धि और आस्तिक के बुद्धि से और विद्या तो विद्या से यहां पर लेना है अपराविद्या जो मुंडक में दो प्रकार की विद्या बताई गई है ना पराविद्या अपरा विद्या और अपराविद्या है कर्म उपासना उभय रूपा तो इसलिए यहां विद्या शब्द से दोनों को भी लेना अपराविद्या जो इष्ट पूर्त दत्त रूप कर्म है और उपासना है इनका समुच्चय अनुष्ठान विद्या शब्द से लेना है विद्या रूप साधन यानी अपरा रूप साधन अपरा विद्या शब्द से कर्म उपासना उभय को कहा गया उसमें कर्म का स्वरूप निरूपण हो गया कर्म कांड में और अपरा विद्या पाती जो द्वितीय अंश है उपासना रूप उसका प्रतिपादन होगा उपासना के स्वरूप को बताया जाएगा द्वितीय तृतीय प्रश्न में उसका फल केवल कर्म का अपरा विद्यात पाती जो एक अंश है कर्म मात्र इष्टपूर्तादि उसका फल मिथुन अंत पाती रई भाव की प्राप्ति इसका वर्णन यहां पर हो गया नवम कंडिका में और अपर विद्या का जो समुचित स्वरूप है या केवल उपासनात्मक स्वरूप है अंश है उस केवल उपासनात्मक अंश और कर्म उपासना उभयात्मक अंश का फल मिथुन अंत पाती आदित्य भाव की प्राप्ति यहां पर बताया जा रहा है ये फल बताया जा रहा नहीं नहीं, नहीं, नहीं पराविद्या तो है निर्विशेष ब्रह्मबोध उससे प्राप्त होता है मोक्ष यहां मोक्ष नहीं बताया जा रहा नहीं, नहीं।, प्रार्थ नहीं, प्रार्थ नहीं। पराविद्या है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उसका फल है मोक्ष वो तो मोक्ष प्राप्त कराएगी अपराविद्या है प्राण उपासना जो प्रजापति का प्रथम कार्य है मिथुन तदंतपाती प्राण उसकी उपासना अहंग्र उपासना वो है यहां पराविद्या शब्द से ग्राह्य और कर्म को भी यह परा परा अपराविद्या से ग्राह्य यहां प्रयुक्त जो विद्या शब्द है उस विद्या शब्द से ग्राह्य है अपराविद्या अपराविद्या कहने से कर्म उपासना दोनों को लेना हां। तो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान या केवल उपासना का अनुष्ठान उससे ये आदित्य भाव की प्राप्ति उत्तरायण मार्ग से जा करके होती है यानी उत्तरायण मार्ग प्राप्त इन्हीं साधकों को होता है जो इंद्रिय संयमात्मक तप से ब्रह्मचर्य गुरुकुलवासादि रूप ब्रह्मचर्य से तथा आस्तिक बुद्धि रूप श्रद्धा से ये तो है अंग अपरा विद्या के इन अंगों से संपन्न जो अपराद्या इस अपरा विदारूप साधन से युक्त है अंगी है अपराविद्या और उस अपरा रूप अंगी के अंग तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा इन अंगों से संपन्न अपरा विद्या से युक्त साधक वे वेण उत्तरायण उत्रा, से आदित्यम अभिजयंत आदित्य भाव को प्राप्त करते हैं ऐसा अनुय करना विद्या का ही स्वरूप स्पष्ट करते हुए यहां कहा गया आत्मानविष्य अपरा अंश है द्वितीय अंश है एक प्रथम अंश है कर्म द्वितीय अंश है उपासना और वह उपासना लेनी है जिसकी प्राप्ति होनी है उसकी उपासना हाँ, तो किसकी प्राप्ति होनी है मिथुन अंत आदित्य की प्राण की तो उसी प्राण की अहंग्र उपासना उस दृष्टि से यहां पर लिखते हैं कि आत्मान अन्विष्य आत्मान यानी जो स्वयं आत्मा शब्द स्वयं के लिए है अपने लिए और अपना जो अधिदेव स्वरूप है तो स्वयं का अधिदेव स्वरूप क्या है यहां से यानी ये स्थूल कार्य जो है उससे व्यावृत्त स्थूल कार्य रूप उपाधि से व्यावृत्त जो प्राणात्मक स्वरूप है और स्थल वेष्टी शरीर के आभ्यंतर जो प्राणमय कोष के रूप में वर्णित तो एक पुरुष है ब्र, ब्रह्मानंदवल्ली में पांच पुरुष बताए गए हैं ना सोपाधिक अन्नमय पुरुष प्राणमय पुरुष विज्ञान मनोमय विज्ञान में आनंदमय ये सोपाधिक और इनसे भी अभ्यंतर छठा पुरुष बताया गया है वो है ब्रह्म तो यहां पर द्वितीय पुरुष शरीर तो भोगायतन है अन्नमय कोश जिसे सभी मैं के रूप में जानते हैं ग्रहण करते हैं उनसे विलक्षण जो है उसे यहां पर द्वितीय पुरुष को प्राण को आत्मा शब्द से लेंगे मैं के रूप में लेंगे और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो है प्रकृत मिथुन अंत पाती प्राण वेष्टि प्राण का वास्तविक स्वरूप समष्टि प्राण वो है प्रजापति के प्रथम कार्य रई प्राणात्मक मिथुन अंतपाति प्राण और उस उस प्राण को आत्मान अन्विष्य का अर्थ है मिथुन अंतपाति प्राण का मय के रूप में यानी ये मय केवल अपने स्थूल उपाधि अन्नमय को विलक्षण वेष्टि इस शरीर अंतपाती अध्यात्म प्राण मात्र रूप नहीं हूं अध्यात्म वायु विशेष जो प्राण है तदात्मक मात्र नहीं हूं अपितु समष्टि जो प्राण है आ, मिथुन अंतपाती ओ मैं हूं ये है यहाँ अन्वेषण सूत्रात्मा हम हाँ, प्राण ओ मैं हू ऐसा चिंतन तो यहाँ में कोश के साथ तादात्म्यापन्न तमर्थ उपासक है वो अपने इस स्वरूप को अपने उपास्य जो समि प्राण उपाधिक च तदात्मक समझेगा कि मैं केवल ये स्थूल शरीर से विलक्षण अध्यात्म वायु उपाधिक वेष्टि प्राणात्मक मात्र नहीं हूं अपितु समष्टि प्राण स्वरूप हूं ये समष्टि प्राण की मिथुन अंत प्राण की अहंग्रह उपासना है उसे यहाँ पर अन्वेषण शब्दार्थ के रूप में लेना है तो आत्मान अन्विष्य अर्थ है अपने आप को मिथुन अंत प्राण के रूप में अनुभव करके अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है उपास्य का जो स्वरूप है वो मैं के रूप में उपासक के अनुभव में आ जाए उसे उपासना प्रारंभ करने से पहले अध्यात्म उपाधि जैसे मैं के रूप में अनुभव में आती थी ऐसी उपासना के परिपाक काल में उपास्य का स्वरूप मैं के रूप में अनुभव में आएगा हा हाँ? सूत्रात्मा सम, समष्टि प्राण मैं के रूप में अनुभव में आएगा उस अनुभव को यहां पर अन्वेषण शब्द से लेना उपासना का परिपाक इसलिए आत्मान अन्विष्य का अर्थ भस्कर भगवान करेंगे समष्टि प्राण का मैं के रूप में साक्षात्कार करके अनुभव करके वो आदित्यम अभिजयंत आदित्य को प्राप्त करता भले ही इस अध्यात्म उपाधि मानव शरीर के रहते रहते मिथुन अंत पाती प्राण का मैं के रूप में अनुभव हुआ लेकिन उसकी उपलब्धि के लिए उपास्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होगा उपासक के? केवल उपासना करने वाला उपासक या कर्म समुचित उपासना करने वाला उपासक उसके प्राणों का उत्क्रमण केवल कर्मी के तरह ही होगा लेकिन उसका निकलना होगा सुषुमना नाडी से मूर्धा का भेदन करके और फिर वहां से वह अर्चिरादि आतिवाहिक देवताओं के द्वारा ले जाया जाएगा ब्रह्मलोक वही उत्तरायण मार्ग है उत्तरे शब्द से वही आतिवाहिक अर्चरादि देवता सब ले ला तो वो रहेगा हाँ वो अनुभव तो करता रहेगा ये वेष्टी का मैं के रूप में नहीं तो जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी को निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होने के बाद प्रारब्ध जब तक है तब तक यहां रहना होता है तो वह जिसका अनुभव किया है मैं के रूप में उसे ही मैं समझता हुआ प्रारब्ध का भोग करके क्षय करने तक इस अध्यात्म उपाधि में रहता है लेकिन अहम अभिमान करके नहीं हाँ, जीवन मुक्त होकर के रहता है ऐसे ही वो भी जीवन मुक्त होकर के रहेगा जीवन मुक्ति का अर्थ है जो कर्म है उसका अलेप तो जब उपासना का परिपाक होगा उपास्य का मैं के रूप में अनुभव होगा तो निश्चित है उसे उपास्य का ही सायुज प्राप्त होना है। तो उसके बाद होने वाले कर्मों का जो दूसरे दूसरे उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म है उनका तो क्रियमान कर्मों का अलेप और संचित कर्म का यदि ये जो है सायुज प्राप्त करेगा समस्त प्राण का तो कर्म मुक्ति प्राप्त करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा और आना भी होगा यदि तो संचित कर्म रहेंगे यदि दूसरा वो पुनरावृत्ति होनी है पंचाग्नि विद्या आदि ब्रह्मलोक तो पहुंचाती है लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती है और जो अहंग्रह उपासक हैं क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करके जाता है उनके तो प्रारब्ध का मात्र ये रहता है और भावी प्रारब्ध भी रहेगा वो बाकी कर्म जो अनुसई जीवों के होते हैं उनका यहीं पर क्षय हो जाएगा आ, संचित कर्मों का भी अनुशय उनका नहीं रहेगा अनुशय कहलाता है जैसे स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग करना है वो तो वहां का प्रारब्ध है और उनसे अतिरिक्त जो संचित कर्म है जिन से देवता शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वापस मृत्युलोक में आकर के जो शरीर जिन कर्मों के फल स्वरूप शरीरादि मिलने हैं मनुष्य शरीर या पशु पक्ष आदि के शरीर वे कर्म अनुशय कहलाते हैं उस प्रकार का अनुशय जिनको ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम मुक्ति प्राप्त होनी है उनका रहेगा नहीं उस अनुशय की जरूरत ही नहीं है वो वो प्रारब्ध रहेगा हा वो प्रारब्ध वहां का प्रारब्ध है ना ये वो वो प्रारब्ध तो ये शरीर छोड़ते समय ही निश्चित हो जाएगा ना तो प्रारब्ध भावी प्रारब्ध मात्र रहेगा भावी जन्म का और उसके बाद जो जन्म होना है वो होना ही नहीं है तो वो अनुशय नहीं रहेगा भावी प्रारब्ध और अनुशय में अंतर है भावी जन्म के बाद भी जो भग, होने वाले जन्म हैं उन जन्मों का वो निमित्त बनता है अनुशय जो संचित अंत संचित रूप होता है वो नहीं रहेगा बाकी राग द्वेष स्थूल आ, स्थूल विषय समाप्त हो जाएंगे और आ, वहां जाना है तो भाभी जो उपासना के अनंतर होने वाले कर्म है उनका लेप नहीं होगा यानी नीचे वाले जो फल देने वाले कर्म है उन सब से वो विनिर्मुक्त होगा आत्मान अन्विष्य का अर्थ है मिथुन अंत पाति जो प्राण है प्राणात्मक अंश उसका मैं के रूप में अनुभव करके ये उपासना का परिपाक हुआ आदित्यम अभिजयंते और ये जो है आदित्य जो मिथुन तपाती एक अंश विशेष है उसकी उपलब्धि हुई उस आदित्य के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि ये तदव प्राणा आयतनम तो प्राणानाम नाम ये बहुवचन होने से वेष्टि प्राणों को लेना प्राणानाम नाम तो और आयतनम शब्द से लेना समष्टि रूपम सामान्यम तो येतत शब्द से लेना ये मिथुन अंत पाति प्राण स्वरूपम जिसकी अहंग्रह उपासना की है उपासक ने जिस समष्टि उपास्य स्वरूप को प्राप्त करना है वह उपास्य स्वरूप येतत इस सरोनाम से ग्राह्य है समुच्चय कार्य को प्राप्त होने वाला जो आदित्य स्वरूप है उस आदित्य स्वरूप को यहां पर एतद शब्द से लेना और वै वै है और एक तदव इसमें व्य है में। तो एतदवय का अर्थ निकला यह आदित्य स्वरूप ही क्या है तो प्राणा नाम आयतनम अने वेष्टि प्राणु का आयतन है याने सामान्य स्वरूप है का मतलब आ, वास्तविक स्वरूप है समष्टि रूप है एक ही प्राण है वो सूत्रात्मा समष्टि और वही वेष्टि स्थूल उपाधि के कारण वेष्टि तत्त्व शरीर में आ, प्रविष्ट होने से कहलाया वेष्टी प्राण तो प्राण एक है उसकी उपाधिया अनेक है उसके कारण उसमें अनेकत्व है आकाश एक है और उस एक आकाश की घटाधी उपाधिया अनेक होने से आकाश भी अनेक से प्रतीत होता हैं ऐसे ये जो जितने भी वेष्टि प्राण है उन सब वेष्टि प्राणों का आयतन यानी समष्टि रूप ये प्रकृत मिथुन अंतपाति जो एक अंश विशेष है प्राण वो है वो प्राणा आयतनम यानी समष्टि रूपम सामान्य है जैसे जितने घड़े हैं उन सब का सामान्य है मृति का ऐसे सभी वेष्टि प्राणों का सामान्य है यह प्राण वेष्टि प्राणों का सामान्य है वेष्टि प्राण तब तक अलग अलग प्रतीत नहीं होते हैं जब तक उनका आयतन ये जो भोगायतन है स्थूल शरीर इसका निर्माण न हो इन स्थूल शरीरों का निर्माण होने के बाद ही स्थूल शरीर के अलग अलग अंग जो सूक्ष्म शरीर अंतप पाती तत्वों के गोलक हैं, उन गोलकों में स्थित होकर के कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती प्रत्येक तत्व तो उनके अपने अपने कार्य से अनुमय है ना जैसे आंख तो दिखती नहीं है मुख्य जो नेत्र इंद्रिय है वो अतिद्रिय है लेकिन हमें रूप का दर्शन हो रहा है तो ये नेत्र इंद्रिय का कार्य है तो नेत्र इंद्रिय के कार्य रूप दर्शन से निश्चित कर लेते हैं ये परमात्मक अनुमिति होती है कि हमें नेत्र है जिसको नेत्र नहीं होता उसे रूप दर्शन नहीं होता बोलते हैं तो वाघ इंद्रिय हैं जो वाघ इंद्रिय नहीं होती जिसको वो बोल नहीं सकता तो वाघ इंद्रिय वदन रूप व्यापार से अनुमे हो गई रूप दर्शनात्मक कार्य से अनुमेय हो गया नेत्र इंद्रिय ऐसे प्राण भी कहीं शरीर में कंपनादि हो रहे हैं हलचल हो रही है और तो माना जाता है प्राण का अस्तित्व है शरीर में उसे मुर्दा नहीं समझा जाता तो ये स्पंदन रूप जो कार्य है चलन रूप जो कार्य है प्राण का इससे प्राण शरीरों में अनुमय है अलग अलग शरीरों वेस्टी शरीरों में सीधे सीधे प्राण आंख से देखना चाहेंगे तो दिखता नहीं किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है सूक्ष्म शरीर अंत पाती कोई भी तत्व कार्य अनुमय है और उसकी उनका अपना अपना कार्य होता है जब गोलकों में स्थित होते हैं तभी और वो गोलक उनके अलग अलग जो वेष्टी स्थूल शरीर है उन वेष्टि स्थूल शरीरों के अंग होने से वे गोलक रूप उपाधिया अनेक होने से तक गोलक में स्थित एक ही प्राण रूप तत्व उन गोलक रूप उपाधि के कारण अलग अलग सा प्रतीत होता है अलग अलग सा प्रतीत होता है और उन सब वो तब तक रहेगा अलग अलग ही जब तक इस वेष्टि स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और वेष्टि स्थूल शरीर के दो रूप हैं, एक बीजात्मक रूप है एक कार्यात्मक रूप है बीजात्मक रूप है भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म के साथ भी वेष्टि स्थूल शरीर के बीज भूत भूत सूक्ष्म भी अनेक है एक नहीं है और उनके साथ भी जब तक जुड़ा रहेगा तब तक वो अलग अलग सा प्रतीत होगा अलग अलग न होने पर भी और वो भूत सूक्ष्म का आत्यंतिक लय होता है ज्ञान से उसके बाद फिर भूत सूक्ष्म कार्य कर नहीं रहता उसका बाद हो जाता है अत्यंत क्लय हो जाता है तो फिर ये सब जो है अलग अलग प्रतीत नहीं होता है ये भी चले जाते हैं और उधर जो है सायुज्य प्राप्त करना होता है जिनको उनके भी आंग्रह चिंतन से उन्हें भावी कार्यक्रम संघात के रूप में क्या मिलना है जो उपास्य का सायुज का तो अर्थ होता है उपास्य का जो कार्यक्रम संघात वही अपनी अहंता का आलंबन बनना तो जिसकी अहंता का आलंबन अपने उपास्य के कार्यक्रम संघात से अलग कार्यक्रम संघात नहीं रहा जो उपास्य का कार्यक्रम संघात है वही उपासक के भी अहंता का आलम्बन बन गया तो माना जाता है साइज़ जो प्राप्त होना है तो उस समय फिर ये भूत सूक्ष्म तो स्थूल शरीर का वो है ना बीज और उसे दूसरा कोई स्थूल शरीर मिलना ही नहीं है उपास्य से अलग तो उसका भूत सूक्ष्म क्या होगा वो भी निर्बीज हो जाएगा यानी उसके अंदर अंकुरित होने की जो शक्ति है वो शक्ति नहीं रहेगी जिनको उपास्य का सायुज प्राप्त करके क्रममुक्ति प्राप्त होनी है उनके भूत सूक्ष्म की स्थिति वो जीवन मुक, मुक्त के भूत सूक्ष्म की जैसे होती है ऐसी ही हो जाएगी वो निर्वीज हो जाएगा तब तक वहां जाने के लिए तो भूत सूक्ष्म से परिवेषित होकर के ही जाएगा लेकिन निर्वीज होकर के रहेगा और ज्ञान होने पर उसका आत्यंतिक लय होगा हम्म हाँ हाँ हा, हा, भेदा भेद रहता है सायुज्य में भी एक प्रकार से जैसे किसी के शरीर में देवता आ जाता है ना देवता का आवेश होता है भूतों का आवेश होता है तो उसमें तो उस शरीर के कर्म से जिस जीव का शरीर मिला हुआ है वो मुख्य जीव उस शरीर में तो रहता ही है और देवता आकर के भी उसी कार्यक्रम संघात से अपना व्यापार करके कुछ समय रह करके फिर चला जाता है देवता हो कहो भूत कहो आदि तो ऐसे ही ये रहते हैं तो भूत सूक्ष्म निर्वीज होकर के उनका रहेगा जिनको एक प्रकार से वो होना है जीवन मुक्ति क्या नाम वो आ, क्रम मुक्ति वैसा और बाकी जो है वो भेद अल्पसा वह अज्ञान विद्यमान होने के कारण रहता है और जब उनको ज्ञान होगा और ज्ञान होने के बाद मुक्ति होगी वो मुक्ति तो एक जैसी होगी इसलिए सायुज भावापन्न जो अनेक जीव है उनमें और मुख्य जो प्रजापति है शुरू वाला उनमें भोग की तो समानता है जो खाएगा पिएगा शुरू वाला प्रजापति हिरण्यगर्भ वही सब भोग इनको भी मिलेंगे सुख की अनुभूति एक जैसी होगी लेकिन जगत व्यापार वर्जम ब्रह्मसूत्र में कहा है ना वो चाहेंगे जैसे हिरण्यगर्भ गर्भ मिथुन आदि का सर्जक बनता है ऐसा हम सर्जक बने वो तो नहीं होगा उस शक्ति को छोड़ करके जगत बनाने की शक्ति को छोड़कर के बाकी शक्ति सब भोग अनुकूल सारी शक्तियां उन जीवों को प्राप्त होती है और वो जगत व्यापार तो मुख्य जो हिरण्यगर्भ गर्भ है उन्हीं के पास रहेगा नहीं तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी ना ये ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया है इसलिए इन सब व्यवस्थाओं के कारण सायिज्य भावापन होने पर भी अभी स्वरूप विशेष अज्ञान विद्यमान होने से माना जाएगा कि अज्ञान का आश्रयभूत बुद्धि भी अभी अबाधित है बाधित नहीं है विद्यमान है और लेकिन बुद्धि में बहुत सी समानता है हिरण्यगर्भ की बुद्धि में और हिरण्यगर्भ का सायुज जिनको प्राप्त करना है उनकी बुद्धि में बहुत सी समानता होने पर भी अल्पसा भेद रहेगा उसी बुद्धि रूप भेद को लेकर के ये अंतर पड़ जाता है कि उनको तो जगत विषयक व्यापार उस बुद्धि में रहेगा और इस बुद्धि में नहीं रहेगा यह सब तो रहेगा तो आत्मानम अन्विष्य मिथुन अंतपाति जो प्राण है उस प्राण की अहंग्रह उपासना करके और इन तपादी साधनों से संपन्न साधक उत्तरायण मार्गस्य आदित्यम अभिजयंत आदित्य को प्राप्त करता है और ये तद व प्राणा आयतनम वो प्राणों का मुख्य ये समि प्राण वेष्टि प्राणों का एक सामान्य स्वरूप है आयतन है कार्य है वास्तविक स्वरूप है आयतन शब्द से लेना और एतद एतद याने एतद आ, ये तमृतम अभयम एक तत्त यानी एक ते समी रूप जो प्राण है यह अमृत है यानी अविनाशी है अपेक्षित अमृत तत्व तो है इसमें इसका नाश नहीं होना है और इसीलिए अभयम तो नाश रहित होने के कारण एक एक बार तो कल्पना में हो जाएगा उसके बीच में नाश नहीं होना है इसलिए यहां पर ओ, जैसे कब प्राण छूटेंगे मनुष्य शरीर आदि में ये निश्चित नहीं होता ऐसे देवताओं का भी इसी कल्प में कहीं पर आना जाना होता है तो नाश निमित भय लगा रहता है मृत्यु लोक में तो हर क्षण वो नाश निमित्तक भय लगा रहता है स्वर्गलोक में भी इतना लंबा मनुष्य शरीर की अपेक्षा समय व्यतीत करने के बाद भी सुख का समय बहुत जल्दी पास हो जाता है निकल जाता है उन लोगों को कब निकल गया पता नहीं चलता और फिर अंतिम समय आ जाता है तो बड़ा भय होता है हम लोगों को तो मालूम है कभी भी जाना पड़ता है इसलिए उतना ये नहीं होता देवताओं को तो सहसा मालूम ही नहीं होता भोग में और जैसे ही सूचना मिलती है कि आपका समाप्त हो गया समय जाना है ये सूचना पाते ही शरीर पानी पानी हो जाता है उनका जैसे अपने को भी कहीं कहीं ठंडी में भी पसीना आ जाता है न कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाए तो ऐसे उनको तो ये सुन करके इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि पसीना पसीना हो जाता है और पूरा पानी पानी हो करके वो कहा जाता है पर्जन्य में आ जाता है इसलिए वहां कोई स्मशान भूमि नहीं है स्वर्गलोक में अंतिम संस्कार करने के लिए स्थूल शरीर का अवशेष बचना चाहिए ना तब जाकर के वहां स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किया जाएगा स्वर्ग में कहीं स्मशान भूमि नहीं है क्योंकि वहां स्थूल शरीर का देवताओं के कुछ अवशेष बचता ही नहीं है पानी हो जाता है और वो पर्जन्य में आ जाता है और पर्जन्य में आकर के फिर उतने ऊंचाई से सीधे पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी पर गिर करके फिर खेत में गिर गए तो चावल गेहूं आदि के साथ अन्न के साथ संबंध हो जाता है फिर माता पिता उन चावल गेहूं को खा लेते हैं फिर माता पिता के माध्यम से वो शरीर मिल जाता है उनको और मानव शरीर को तो इतना वो सब कष्ट ये नहीं होता तो सीधे सीधे क्योंकि तो तैयारी रहती है थोड़ी बहुत तो अज्ञानियों की भी कब जाना पड़े कोई मालूम नहीं है इसलिए सामान्य हो गया जाना तो रूटीन में आ गया है तो वो शरीर अवशेष रह जाता है पानी पानी नहीं होता थोड़ा बहुत गर्मी से पसीना आ जाए वो अलग बात तो इसलिए कहा ये तद अभयम तो विनाश निमित्तक भय से रहित इसी कल्प में एक बार वहां जाने का मिल जाए टिकट तो फिर वापस नहीं आना होता वापस नहीं आना होता इसलिए माना जाता है कि वो भय रहित हो गया उनको मालूम है कि अब हमारा इस कल्प में कहीं आना जाना नहीं है अब है ये तत्परायणम और ये, ये जो मिथुन अंत आदित्य स्वरूप है यही ए तत् शब्द से ग्राह हैं, यह पारायण है अर्थ है, है संसार में परम गति है अयन शब्द का अर्थ है गति सर्वोत्कृष्ट गति है कर्मफल में सर्वोत्कृष्ट फल माना जाता है प्राणात्म भाव की प्राप्ति तो ये तत्परायणम और ये तस्मात् न पुनरावर्तनते और यहां से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है जैसे स्वर्ग में जाने के बाद भी इसी कल्प में बार बार आना जाना होता है केवल कर्मी का ऐसे उपासकों का आदित्य भाव को प्राप्त हुए उपासकों का पुनरावर्तन नहीं होता तो इति शब्द है यस्मात अर्थम है अपुनरावृत्ति में हेतु बताने वाला है। कहते हैं क्यों कहते यस्मात यस्मात इति कारणात। ये निरोध। ये सह यानी प्राण ये जो मिथुन अंत एक अंश है प्राण वह निरोध है अवरोध है दीवाल के तरह दीवाल है कोई बहुत ऊंची दीवाल हो उसे कोई मार्ग न हो दीवाल के बीच में दरवाजा आदि तो उस पार जाना दीवाल के कठिन है ना तो ऐसे यह प्राण जो है समष्टि प्राण निरोध है किसके लिए तो केवल कर्मी के लिए जो उपासक नहीं है उनको अपने पास ही नहीं आने देता निरोध के तरह निरोध है दूर से ही भगा देता है का मतलब आदित्य लोक में पुण्य कर्म करने वालों की भी गति नहीं है उपासकों की गति है कर्म के साथ साथ जो उपासना करते पुण्य कर्म करने वाले तो स्वर्ग लोक जाएंगे लेकिन यहां पहुंचना आदित्य में तो उपासना साथ में करनी पड़ेगी इसलिए केवल कर्मी के लिए अनुपासक के लिए ये निरोध के तरह निरोध है अवरोध है इसलिए कोई ये कहें कि केवल कर्मी भी उत्तरायण मार्ग से जाकर के आदित्य भाव को प्राप्त करेंगे और उनकी भी अपनरावृत्ति होगी तो कहते शंका नहीं कर सकते क्योंकि इति यानी अस्मात्नाथ ये यानी आदित्य निरोध ये निरोध है केवल कर्मी के लिए अज्ञानी के लिए अनुपासक के लिए तो इस कंडिका के द्वारा जो बात बताई गई है इसे यह ब्राह्मणात्मक कंडिका है ना ये कहा जा रहा है कि मंत्र भी समर्थन कर रहा है ब्राह्मण के अर्थ का इसलिए लिखते हैं कि तदेश श्लोक तत याने तत्र तत्र तने ब्राह्मण अथ उत्तरेण ब्राह्मण वाक्य के अर्थ में श्लोक वक्ष्य श्लोक मंत्र ये प्रमाण है मंत्र भी कि ब्राह्मण ठीक कह रहा है ये कहता है पाद तरम द्वादशाकृतिम इत्यादि मंत्र आ ये इस ब्राह्मण के द्वारा जो उक्त अर्थ है उसी को बताता है भाष्य कहा तथा टीका का विचार हम लोग कल करते हैं कल अच्छा कल तो अनाध्याय रहेगा परसों कल प्रतिपदा है ना ओद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम